देवी भागवत बारवा गायत्री हृदय न्यास और गायत्री स्तोत्र। नारद जी ने कहा भगवान देव देवेश आप भूत एवं भविष्य जगत के स्वामी हैं प्रभो मैं दिव्य कवच और गायत्री मंत्र का स्वरूप तो सुन चुका अब श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनाना सुनना चाहता हूँ जिसके धारण से गायत्री जप से मिलने वाले अखिल पुण्य प्राप्ति हो सके भगवान नारायण कहते हैं नारद गायत्री देवी के हृदय का प्रसंग अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है वही परम रहस्य युक्त प्रसंग मैं तुम्हें सुनाऊंगा महादेवी गायत्री का विराट रूप है ये वेद की जननी है इनका ध्यान करके अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए जैसे पिंड और ब्रह्मांड दोनों में एकता है वैसे ही अपने में और देवी में एकत्व की भावना करनी चाहिए साधक पुरुष देवी के रूप में और अपने में कोई पार्थक्य न समझे वेदों का कथन है कि देव भाव से संपन्न होकर ही देवता की पूजा करे अतः देवता में अभेद संपादन करने के लिए अपने शरीर में माड़ देवताओं का न्यास करना परम आवश्यक है अथ तत्म्सा भी तय अथो भवे गायत्री गायत्री हृदय अब मैं मैं इसका उपाय बतलाता जिससे प्राप्त हो सकती है इस गायत्री का नारायण ही ऋषि कहा गया हूँ गायत्री छंद है भगवती परमेश्वरी इसके इष्ट देवता हैं पूर्वोक्त प्रकार से क्रमशः अपने छहों अंगों में इसका न्यास करना चाहिए एकांत देश में किसी आसन पर बैठ कर, मन को एकाग्र करके भगवती गायत्री का ध्यान करें। अब अंगन्यास अंगठों में दोनों संध्याओं की मुख में अग्नि की जिह में सरस्वती की ग्रीवा में बृहस्पति की दोनों स्तनों में आठों वसुओं की दोनों भुजाओं में मरुद गणों की हृदय में परजन्य की उदय में आकाश की उदर में आकाश की नाभ में अंतरिक्ष की कटी में इंद्र और अग्नि की पेड़ू में विज्ञान घन प्रजापति की एक जांघ में कैलाश और मलयागिरी की दोनों जांगलियों में कौशिकी की में की, गुदा में उत्तरायन एवं दक्षिणायन के अधिष्ठात्र देवताओं की दूसरी जांघ में पितरों की पैरों में पृथ्वी की अंगुलियों में वनस्पति की रोमों में ऋषियों की नखों में मुहूर्तों की हड्डियों में ग्रहों की तथा रुधिर और मांस में ऋतुओं की भावना करे सं जिनका एक फल है जिसकी आज्ञा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दिन और रात का विभाजन करते हैं तथा जो दिव्य परम पूज्य एवं शास्त्रों नेत्रों से शोभा पाने वाले पाने वाली भगवती गायत्री है उनकी मैं शरण ग्रहण कहता हूँ ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज को प्रणाम है पूर्व दिशा में उदय होने वाले भगवान सूर्य को प्रणाम है प्रातःकालीन भगवान सूर्य को नमस्कार आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा पाने वाली भगवती गायत्री को नमस्कार है प्रातः काल में इन गायत्री देवी का ध्यान करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है सायंकाल में ध्यान करने वाला दिन के पापों को नाश करता है और दोनों समय ध्यान करने वाला निष्पाप होता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नात तथा अखिल देवताओं से परिचित हो जाता है गायत्री के जाप की महिमा से पुरुष अवाच्य भाव से अभक्ष भक्षण से अभोज्य भोजन से अचोष्य शोषण से असाध्य साधन से सहस्रो दुष्प्रतिग्रहों से सब प्रकार के प्रतिग्रहों से पंक्ति दूषण से तथा असत्य वचन से भी कभी अपवित्र नहीं हो सकता अब्रह्मचारी में भी ब्रह्मचारी के गुण आ जाते हैं इस गायत्री हृदय का अध्ययन करने से हजार यज्ञों का फल मिलता है साठ लाख गायत्री के जब से जितना फल मिलता है उतने ही फल का देने वाला यह गायत्री हृदय है गायत्री के अनुष्ठान में आठ ब्राह्मणों का समृद्ध प्रकार से वरण करना चाहिए ऐसा करने से सद्य सिद्धि प्राप्त होती है जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्री का अध्ययन करता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं ब्रह्मलोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है यह भगवान की भगवान नारायण की अमरवाड़ी है